पत्रावली 108 सौ आठ स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय ग्रीष्म काल अठारह प्रिय शशि तुम्हारे पत्रों से सब समाचार विदित हुआ बलराम बाबू की स्त्री का शोक संवाद पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ प्रभु की इच्छा यह क्षेत्र है भोग भूमि नहीं काम हो जाने पर साथ ही घर जाएंगे सभी घर जाएंगे कोई आगे कोई पीछे फकीर चला गया प्रभु की इच्छा श्री कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ यह अच्छी बात है उनके नाम का जितना ही प्रचार हो उतना ही अच्छा परंतु एक बात याद रखो महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं नाम के लिए नहीं परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं बस यही संसार का इतिहास है लोग उनका नाम ले या ना ले इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं लेकिन उनके उपदेश उनका जीवन और शिक्षाएं जिस उपाय से भी संसार में प्रचारित हो उसके लिए प्राणों का बलिदान तक करने के लिए मैं प्रस्तुत रहूँगा मुझे अधिक भय पूजा गृह का है पूजा गृह की बात बुरी नहीं परंतु उसी को यथा सर्वस्व समझ पुराने ढर्रे के अनुसार काम कर डालने की जो एक वृत्ति है उसी से मैं डरता हूँ मैं जानता हूँ वे क्यों पुराने जीर्ण अनुष्ठान पद्धतियों को लेकर इतना व्यस्त हो रहे हैं उनकी अंतरात्मा उत्कटता से काम चाहती है किंतु तो बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता न होने से वे अपनी सारी शक्ति घंटी हिलाने जैसे कामों में गंवा रहे हैं तुम्हें एक नई युक्ति बताऊँ अगर इसे कार्यान्वित कर सको तो समझूंगा कि तुम सब आदमी हो और काम के योग्य हो सब मिलकर एक संगठित तो योजना बनाओ कुछ कैमरे कुछ नक्शे ग्लोब कुछ रासायनिक पदार्थ आदि की आवश्यकता है फिर तुम्हें एक बड़े मकान की जरूरत है इसके बाद कुछ गरीबों को इकट्ठा कर लेना है इसके बाद उन्हें ज्योतिष भूगोल आदि के चित्र दिखलाओ और उन्हें श्री कृष्ण परमहंस के उपदेश सुनाओ किस देश में क्या क्या घटित हुआ और क्या क्या हो रहा है यह दुनिया क्या है आदि बातों पर जिससे उनकी आंखें खुले, ऐसी चेष्टा करो वहाँ जितने गरीब अनपढ़ रहते हो, सुबह शाम या किसी समय भी उनके घर जाकर उन्हें इसकी जानकारी दो पोथी पत्रों का काम नहीं जवानी शिक्षा दो फिर धीरे धीरे अपने केंद्र बढ़ाते जाओ क्या यह कर सकते हो या सिर्फ घंटी हिलाना ही आता है तारक दादा की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं तारक दादा तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो परंतु वहाँ जाने के पूर्व इस कार्य का श्री गणेश कर जाओ स्त्री भक्त जितनी है क्या विधवाओं की को नहीं बना सकती और क्या तुम लोग उनके मस्तिष्क में कुछ विद्या नहीं भर सकते इसके बाद क्या उन्हें घर घर में श्री राम कृष्ण का उपदेश देने और साथ ही पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं भेज सकते आओ तन मन से काम में लग जाओ गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया मेरे बच्चे समझे अब काम करना होगा ज़रा देखो भी बंगाली के धर्म की दौड़ कहाँ तक होती है निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत में से मंगाते हैं जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कलकत्ते में चौथाई कीमत में मिलेंगे नहीं मालूम कि कब यूरोप जाऊँगा मेरा सब कुछ अनिश्चित है यहाँ किसी तरह चल रहा है बस इतना ही जानना काफ़ी है यह बड़ा मज़ेदार शब्द है यह बड़ा मज़ेदार देश है गर्मी पड़ रही है आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा चार ही घंटे में इतना परिवर्तन यहाँ के होटलों की बात क्या लिखूँ न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ पाँच हजार रुपये तक रोजाना एक कमरे का किराया है खाने का खर्च अलग भोगविलास के मामले में ऐसा देश यूरोप में भी नहीं है यह देश निसंदेह संसार में सबसे धनी है रुपये पानी की तरह खर्च होते हैं मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरा हूँ प्राय मैं यहाँ के बड़े बड़े लोगों के अतिथि के रूप में ही ठहरता रहूँ उनके लिए मैं एक बहुपरिचित व्यक्ति हूँ प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं अतः जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं शिकागो में भी हेल का घर मेरा केंद्र है उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा अरे भाई अगर ऐसा ना होता तो इन पर भगवान की ऐसी कृपा कैसे होती कितनी दया है इन लोगों में अगर खबर मिली कि एक गरीब फला फला जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए किसी काम में लगा देने के लिए और हम लोग क्या करते हैं ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं मैं भी किसी जगह जाऊंगा परंतु अभी स्थान तय नहीं किया है बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिख पड़ती है वैसी ही यहाँ भी है पुस्तकें आदि है सही पर कीमत बहुत ज़्यादा है उसी कीमत पर कलकत्ते में इसकी पाँच गुनी चीज़ें मिलती है अर्थात यहाँ वाले विदेशी माल यहाँ आने नहीं देना चाहते ये अधिक मशहूल लगा देते हैं इसीलिए सब चीज़ें बहुत महंगी बिकती है और यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं यही बस यहाँ सस्ते समझो वैसे यह बता दूँ कि आज कल यहां हिलसा मछली खूब मिल रही है चाहे जितना भी खाओ सब हजम हो जाता है यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं केले संतरे अमरूद सेब बादाम किशमिश अंगूर खूब मिलते हैं इसके अलावा बहुत से फल कैलिफोर्निया से आते हैं अनानास भी बहुत है परंतु आम लीची आदि नहीं मिलते एक तरह का साग है उसे इसमिनाक कहते हैं जिसे पकाने पर हमारे देश के चौराई के साग की तरह स्वाद आता है और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं वहाँ हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो अर्थात मरसा के डठल की तरह लगता है परंतु उससे हमारे यहाँ की चटड़ी यहाँ नहीं बनाई जा सकती उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं खाने में यहाँ भात पाव रोटी और मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं यहाँ वालों का खाना फ्रांसीसीयों का सा है यहाँ दूध मिलेगा दही कभी कभी मिलेगा पर मट्ठा आवश्यकता से अधिक मिलेगा क्रीम सदा हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है चाय में काफ़ी में सब तरह के खाने में वही क्रीम मलाई नहीं कच्चे दूध की बनती है और मक्खन भी है और बर्फ़ का पानी जाड़ा हो चाहे गर्मी दिन हो या रात जुकाम हो चाहे बुखार आए यहाँ बर्फ़ का पानी खूब मिलता है यह विज्ञान वेदता मनुष्य ठहरे बर्फ़ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है सुनकर हंसते हैं इनका कहना है कि इसे जितना भी पियो जितना ही अच्छा, उतना ही अच्छा है और आइसक्रीम की बात मत पूछो तरह तरह के आकार की बेसुमार नियाग्रा ईश्वर की इच्छा से सात आठ दफे तो देख चुका निसंदेह बड़ा सुंदर है परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं एक दिन झाड़े में अरोरा बेरियालिस का भी दर्शन हुआ था अरोरा बेरियल पृथ्वी के उत्तरी भाग में रात के समय वहाँ लगातार छः महीने तक रात होती है कभी कभी आकाश मंडल में एक तरह का कम प्रमाण विद्युत आलोक दिख पड़ता है कितने ही आकार और कितने ही रंगों का होता है इसी को अरोरा बेरियालिस कहते हैं सब बच्चों जैसी बातें हैं मेरे पास इस जीवन में कम से कम ऐसी बातों के लिए समय नहीं है दूसरे जन्म में देखा जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं योगेंद्र शायद अब तक पूरी तरह से अच्छा हो गया होगा मालूम होता है शारदा का बेकार घूमने का रोग अभी तक दूर नहीं हुआ आवश्यकता आवश्यकता है संगठन करने की शक्ति की मेरी बात समझो क्या तुम में से किसी में यह कार्य करने की बुद्धि है यदि है तो तुम कर सकते हो तारक दादा शरद और हरि भी यह कार्य कर सकेंगे मौलिकता बहुत कम है परंतु है बड़े काम का और अध्यवसायशील जिसकी बड़ी ज़रूरत है सचमुच तो वह बड़ा कारगुजार आदमी है हमें कुछ चेले भी चाहिए वीर युवक समझे दिमाग के तेज और हिम्मत के पूरे यम का सामना करने वाले तैर कर समुद्र पार करने को तैयार समझे हमें ऐसे सैकड़ों चाहिए स्त्री और पुरुष दोनों जी जान से इसी के लिए प्रयत्न करो जिस किसी तरह से भी छेले बनाओ और हमारे पवित्र करने वाले साँचे में ढाल दो परमहंस देव नरेंद्र को ऐसा कर, कहते हैं थे वैसा कहते थे और इसी तरह की अन्य बकवास भरी बातें इंडियन मिरर से कहने क्यों गए परमहंस देव को जैसे और कुछ काम ही नहीं था क्यों केवल दूसरे के मन की बात भापना और व्यर्थ की कारामती बातें फैलाना सन्याल आया जाया करता है यह अच्छी बात है गुप्त को तुम लोग पत्र लिखना तो मेरा प्यार कहना और उनकी खातिरदारी करना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता यहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है उन्हें लिखकर नहीं देता केवल एक बार व्याख्यान लिख पढ़ा था जो तुमने छपाया है बाकी सब खड़ा हुआ और कह चला गुरुदेव मुझे पीछे से प्रेरित करते रहते हैं कागज़ कलम का कोई काम नहीं एक बार डिट्रैक्ट में तीन घंटे लगातार व्याख्यान दिया कभी कभी मुझे स्वयं ही आश्चर्य होता है कि बेटा तेरे पेट में भी इतनी विद्या थी यहाँ के लोग बस कहते हैं पुस्तक लिखो जान पढ़ता है अब कुछ लिखना ही पड़ेगा परंतु यही तो मुश्किल है कागज कलम लेने की कौन परेशानी मोल ले हमें समाज में संसार में चेतना का संचार करना होगा बैठे बैठे गप्पे लड़ाने और घंटा हिलाने से काम न चलेगा घंटी हिलाना गृहस्थों का काम है तुम लोगों का काम है विचार तरंगों का प्रसार करना यदि यह कर सकते हो तब ठीक है चरित्र संगठन हो जाए फिर मैं तुम लोगों के बीच आऊँगा समझे हमें दो हज़ार बल्कि दस हज़ार बीस हजार सन्यासी चाहिए स्त्री पुरुष दोनों हमारी माताएँ क्या कर रही हैं हमें जिस तरह भी हो चले चाहिए उनसे जाकर कह दो और तुम भी लोग भी अपनी जान की बाजी लगाकर कोशिश करो गृहस्थ चेलों का काम नहीं हमें त्यागी चाहिए समझे तुम में से प्रत्येक सौ सौ चेले बनाओ शिक्षित युवक चेले मूर्ख नहीं तब तुम बहादुर हो हमें उथल पुथल मचा देनी होगी सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ मद्रास और कलकत्ते के बीच में बिजली की तरह चक्कर लगाते रहो जगह जगह केंद्र खोलो और चेले बनाते जाओ स्त्री पुरुष जिसकी भी इच्छा हो उसे सन्यास धर्म में दीक्षित कर लो फिर मैं तुम लोगों के बीच आऊँगा आध्यात्मिकता की बड़ी भारी बाढ़ आ रही है साधारण व्यक्ति महान बन जाएंगे अनपढ़ उनकी कृपा से बड़े बड़े पंडितों के आचार्य बन जाएंगे उत्तेषित जागृत प्राप्ति वरान निबोधक उठो जागो और तब तक न पहुँच पाओ न रुको सदा विस्तार करना ही जीवन है और संकोच मृत्यु जो अपना ही स्वार्थ देखता है आराम तलब है आलथी है उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है जीवों के लिए जिसमें इतनी करुणा है कि वह खुद उनके लिए नरक में भी जाने को तैयार रहता है उनके लिए कुछ कम कसर उठा नहीं रखता यही श्री कृष्ण का पुत्र है इतरे कृपणा इतरे कृपणा है दूसरे तो हीन बुद्धि वाले हैं जो इस आध्यात्मिक जागृति के संधि स्थल पर कमर कस खड़ा हो जाएगा गांव-गांव घर घर उनका संवाद देता फिरेगा वही मेरा भाई है वही उनका पुत्र है यही कसौटी है जो रामकृष्ण के पुत्र हैं वे अपना भला नहीं चाहते वे प्राण निकल जाने पर भी दूसरों की भलाई चाहते हैं प्राणात्यपी पर कल्याण चिकित्सित जिन्हें अपने ही आराम की सोच रही है तो आलसी है जो आलसी है जो, जो अपनी जिद के सामने सब का सिर झुका हुआ देखना चाहते हैं वे हमारे कोई नहीं समय रहते वे हमसे पहले ही अलग हो जाएं तो अच्छा श्री रामकृष्ण के चरित्र उनकी शिक्षा एवं उनके धर्म की इस समय चारों ओर फैलाते जाओ यही साधना है यही भजन है यही साधना है यही सिद्धि है उठो उठो बड़े जोरों की तरंग आ रही है आगे बढ़ो आगे बढ़ो स्त्री पुरुष चाण्डाल तक सब उनके निकट पवित्र हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो नाम के लिए समय नहीं है न यश के लिए न मुक्ति के लिए न भक्ति के लिए समय है इनके बारे में फिर कभी देखा जाएगा अभी इस जन्म में उनके महान चरित्र का महान जीवन का महान आत्मा का अनंत प्रचार करना होगा काम केवल इतना ही है इसको छोड़कर और कुछ नहीं जहां उनका नाम जाएगा कीट पतंग तक देवता हो जाएंगे हो भी रहे हैं तुम्हारे आँखें हैं क्या इसे नहीं देखते यह बच्चों का खेल नहीं ना यह बुज़ुर्गों छाटना है यह मजाक भी नहीं उत्तेषित जागृ उठो जागो प्रभु प्रभु वे हमारे पीछे हैं मैं और लिख नहीं सकता आगे बढ़ो केवल इतना ही कहता हूँ कि जो कोई भी मेरा यह पत्र पढ़ेगा उन सब में मेरा भाव भर जाएगा विश्वास रखो आगे बढ़ो हे भगवान मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरा हाथ पकड़ लिखा रहा है आगे बढ़ो प्रभु सब वह सब सब वह जाएंगे होशियार वे आ रहे हैं जो जो उनकी सेवा के लिए नहीं उनकी सेवा नहीं वर उनके पुत्र दीन दरिद्रों पापियों तापियों कीट पतंगों तक की सेवा के लिए तैयार रहेंगे उन्हीं के भीतर उनका आविर्भाव होगा उनके मुख पर सरस्वती बैठेगी उनके हृदय में महामाया महाशक्ति आकर विराजित होगी जो नास्तिक हैं अविश्वासी हैं किसी काम के नहीं हैं दिखाऊ हैं वे क्यों अपने को उनके शिष्य कहते हैं वे चले जाएं, मैं और नहीं लिख सकता ससने विवेकानंद